श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद इधर अट्ठारह ईस्वी अक्टूबर या नवंबर में मठ नगर से आलम बाजार स्थानांतरित हुआ अगले वर्ष श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व ही महापुरुष महाराज आलम बाजार पहुँचे वहाँ आकर उन्हें पता चला कि उनके दक्षिण भ्रमण काल में उनके पिता का देहावसान हो गया है अतः वे जग जन्म स्थान पर गए और पिता के शमशान में लौटते हुए अश्रु जल से अंतिम तर्पण किया मार्च के अंत में शशि महाराज के साथ वे ठाकुर और माताजी के जन्म स्थान का दर्शन करने गए जयराम बाटी में एक दिन उन्होंने रसोई पकाकर माताजी को भोजन कराया था कामारपुकुर में उन्हें मलेरिया हो गया और इसीलिए वे तुरंत आराम आरामबाग होते हुए मठ लौट आए अठारह सौ ईस्वी में वे और एक बार तीर्थ भ्रमण के लिए बाहर निकले तथा कुरुक्षेत्र जालामुखी नराह अवतार का जन्म स्थान सारो एवं सहसत्रबाबू परशुराम के जन्म स्थान का दर्शन किया इन दिनों वे निस्तब्ध चलते थे तथा लोक समागम से दूर रहा करते थे अंत में अल्मोड़ा पहुंचकर वे पाताल देवी आदि निर्जन स्थानों में भिक्षा लब्ध सामग्री से शरीर निर्वाह करते हुए तपस्या में मग्न हो गए इस स्थान पर श्री ईटी स्टडी नामक अंग्रेज सज्जन उनके गुणों पर मुग्ध हुए बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को उनके लंदन के कार्य में विशेष सहायता की थी 1893 सौ अक्टूबर में रामेश्वर दर्शन की इच्छा से महापुरुष महाराज अल्मोड़ा से दक्षिण की ओर रवाना हुए आगरा वृंदावन जयपुर आबू तथा होते हुए, जब वे मद्रास तो सारा दक्षिण स्वामी के के गुणगान से गुण रहा था। श्री रामकृष्ण इस अंतरंग शिष्य को अपने बीच पाकर मद्रास वासियों का उत्साह दुगना हो गया वहां के भक्तों को लिखे हुए स्वामी जी के पत्रों को पढ़कर महापुरुष महाराज भी अत्यंत आनंदित हुए तदनंतर कांची चिदम्बरम मदुरा रामेश्वर श्री आदि प्रसिद्ध तीर्थों का दर्शन करते हुए भक्तों का आमंत्रण पाकर आए। फरवरी बंगलोर से मैसूर होते हुए जब वे मद्रास लौटे, तो श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव समीप आ चुका था इस अवसर पर महापुरुष महाराज को अपने बीच पाकर तथा उनसे श्री रामकृष्ण के बारे में सुनकर मद्रास वासी हो गए दक्षिण भारत में उनके इस आडंबरहीन किंतु अत्यंत प्रभावशाली प्रचार का समाचार पाकर स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में लिखा था तारक दादा ने मद्रास में काफी कार्य किया है बड़े आनंद की बात है मद्रास के लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मुझे पत्र लिखे हैं इसके थोड़े ही दिनों बाद वे मठ लौट आए महापुरुष जी की तीर्थ दर्शन की आकांक्षा तब भी तृप्त नहीं हुई थी विश्वकर हिमालय विशेषकर हिमालय के प्रति उनका आकर्षण बड़ा ही प्रबल था अतः वे पुनः उत्तरकाशी के गए मार्ग में लखनऊ में स्वामी ब्रह्मानंद और तुरानंद के साथ भेंट होने पर उन्होंने बताया स्वामी जी चाहते हैं कि वे लोग मठ लौट आए उत्तरकाशी से लौटते समय फैजाबाद में उनकी पुनः उन दोनों से भेंट हुई स्वामी तुरयानंद उनके साथ मठ चले आए आगामी वर्ष भी अठारह ईस्वी महापुरुष जी उत्तर की ओर निकले तथा ब्रह्मावर्त बिठूर और वाराणसी में देवी देवताओं के दर्शन एवं तपस्या में कुछ समय बिताकर मठ लौट आए अठारह ईस्वी का भी कुछ भाग इसी प्रकार बीता वास्तव में तपस्या की एक अतिरिक्त इच्छा उन्हें कई वर्षों से इधर उधर घुमा रही थी उस तपस्या में निष्ठा भी अपूर्व थी बाद में एक बार इन तपस्याओं के बारे में उन्होंने स्वयं ही कहा था ऐसा भी बहुत समय गया है जब एक धोती से अधिक कुछ सांस नहीं रहता था पेड़ के नीचे सोकर कितनी ही रातें बीती है अब तो दो कदम चलने में भी कष्ट होता है पर यही शरीर इन्हीं पैरों पर कितने पहाड़ पर्वत घुमा है कितनी कठोरता की है इस तपस्या एवं तीर्थ भ्रमण के साथ ही आडंबर रहित प्रचार भी होता रहता था जिसकी प्रशंसा में स्वामी जी ने लिखा था तारक दादा अद्भुत कार्य कर रहे हैं शाबाश यही तो चाहिए